महाभारत शांति पर्व ठत्क शतमोध्याय कबूतर के द्वारा अतिथि सत्कार और अपने शरीर का बहेलिए के लिए परित्याग विष्णवाच सपत्न वचनम श्रुवा धर्मयुक्ति समन्वत हर्षेण महता युक्त वाक्यम व्याकुलोचन भिष्म जी कहते राजन पत्नी की वह धर्म के अनुकूल और युक्त युक्त बात सुनकर कबूतर को बड़ी प्रसन्नता हुई उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। सपक्षी उस पक्षी ने पक्षियों की हिंसा से ही जीवन निर्वाह करने वाले उस बहने की ओर देखकर कर शास्त्रीय विधि के अनुसार यत्न पूर्वक उसका पूजन किया उवाच स्वागत ब्रोहि किम कि संतापस्तव्य स्वगृहे वर्तते भवान और बोला आज आपका स्वागत है बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ आपको संताप नहीं करना चाहिए आप इस समय अपने ही घर में है तद्रवी तो भव क्षिप्रम कि प्रणय नवीन शरणा अतः शीघ्र बताइए आप क्या चाहते हैं मैं आपकी क्या सेवा करूं मैं बड़े प्रेम से पूछ रहा हूं क्योंकि आप हमारे घर पधारे हैं अराप्योचितम कार्यम आतिथ्यम गृह छाया ते द्रुम यदि शत्रु भी घर पर आ जाए तो उसका उचित आदर सत्कार करना चाहिए जो काटने के लिए आया हो उसके ऊपर से भी वृक्ष अपनी छाया नहीं हटाता शरणागत कर्तव्यम आतिथ्यम भी प्रयत्नत पंचयन गृहस्थन विशेषत यो तो घर पर आए हुए अतिथि का सभी लोग यूर्वक आदर सत्कार करना चाहिए परंतु के अधिकारी गृहस्थ का यह प्रधान धर्म है यो मोहान न पंचयज्ञा मोहा गृह तस्ना च पर लोको धर्मत जो मोह वृहत आश्रम में रहते हुए भी पंच महायज्ञों का अनुष्ठान नहीं करता उसके लिए धर्म के अनुसार न तो यह लोक प्राप्त होता है और न परलोक ही तद्रोही श्रब्धो यम वाचा वधिश्य तत्ष्याम्य हम सर्व शोके अतः तुम पूर्ण विश्वास रखकर मुझसे अपनी बात बताओ तुम अपने मुँह से जो कुछ कहोगे वह सब मैं करूंगा अतः तुम मन में शोक न करो को तदवचन श्रुआ स्वीत में शीतमता कबूतर की यह बात सुनकर व्याध ने कहा इस समय मुझे सर्दी का कष्ट है अतः इससे बचाने का कोई उपाय करो एव मुक्त पक्षे पर भूतरे यथाशक्त्या पैड़े ज्वलनाथम द्रुतम उसके ऐसा कहे पर पक्षी ने पृथ्वी पर बहुत से पत्ते लाकर रख दिए और आग लाने के लिए अपने पंखों द्वारा यथाशक्ति बड़ी तेजी से उड़ान लगाई स्वगत्ंगार करम आंतम गृहत्थागमत तथा पैडे स्व सु सौप्य दी वह लुहार के घर जाकर आग ले आया और सूखे पत्तों पर रखकर उसने वहाँ अग्नि प्रज्वलित कर दी स संदिप्तम महत्यवात्मा शरणागतम प्रताप सुभ्रभ स्वागात्रण्य कुतो भयह। इस प्रकार आग को बहुत प्रज्वलित करके कबूतर ने शरणागत अतिथि से कहा भाई अब तुम्हें कोई भय नहीं है तुम निश्चिंत होकर अपने सारे अंगों को आग से तपाओ स तथोक्तथे तुक्तु गात्राणतापयत अग्नि प्रत्यागत प्राण ततः प्रावंगम तब उस व्यात ने बहुत अच्छा कहकर अपने सारे अंगों को तपाया अग्निका सेवन करके उसकी जान में जान आई तब वह कबूतर से कुछ कहने को उद्यत हुआ हर्षेण महतावेष्टो वाक्यम व्याकुलोचन तथे शकुलि दृष्ट् विधि कर्मणाम शास्त्री विदे से सत्कार पा उसने बड़े हर्ष से भर कर डबडबाई हुई आँखों से कबूतर की ओर देखकर कहा दत्तम आहाराया क्षुद्दाधते ही माम स तद्दच प्रतिश्रुत वाक्यम विहंगम न मे सेनाश से ये क्षुधाम तब उत्पन्ने नीवामो व्यम नि वनौकस ना भाई अब मुझे भूख सता रही है इसलिए तुम्हारा दिया हुआ कुछ भोजन करना चाहता हूँ उसकी बात सुनकर कबूतर बोला भैया मेरे पास संपत्ति तो नहीं है जिससे मैं तुम्हारी भूख मिटा सकूँ हम लोग वनवासी पक्षी हैं प्रतिदिन चुगे हुए चारे से ही जीवन निर्वाह करते हैं मुनियों के समान हमारे पास कोई भोजन का संग्रह नहीं रहता है भरत श्रेष्ठ गर्ण महात्म ऐसा कहकर कबूतर का मुख कुछ उदास हो गया वह इस चिंता में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए भरत वह अपने कपोते वृत्ति की निंदा करने लगा मुहूर्तालब संक्षिपय सेवाम मुहूर्त प्रतिपाल थोड़ी देर में उसे कुछ याद आया और उस पक्षी ने बहेड़िए से कहा अच्छा थोड़ी देर तक ठहरिए मैं आपकी तृप्ति करूँगा इतक्वा शुष्कपर्णे सुसम उज्ज्वाल्य हूतासनम हर्षेण महताविष्ट स पक्षे वाक्यम अब्रवी ऐसा कहकर उसने सूखे पत्तों से पुनः आग प्रज्वलित की और बड़े हर्ष में भरकर व्यास से कहा ऋषीण देवता पितृण महात्मना श्रुत पूर्व धर्मो महानतेति पूजने मैंने ऋषियों देवताओं पितरों तथा महात्माओं के मुख से पहले सुना है कि अतिथि की पूजा करने में महान धर्म है गुरुस्वा अनुग्रह सौम्य सत्यमय तद्रवी वित्चिता खलुम बुद्धि अतिथि प्रतिपूज सौम्य अतः तो मैंने भी आज अतिथि की उत्तम पूजा करने का निश्चय कर लिया है आप मुझे ही ग्रहण करके मुझ पर कृपा कीजिए यह मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ तथा वैश्व पक्षी प्रहसन निप तमग्निम त्रि परिक्रम्य प्रवेश महामति ऐसा कहकर अति पूजन की प्रतिज्ञा करके उस परम बुद्धिमान पक्षी ने तीन बार अग्निदेव की परिक्रमा की और हंसते हुए से आग में प्रवेश किया अग्निमध्ये प्रवेशो दृष्ट सु पक्षिण चिंतास मन था कि पक्षी को आग के भीतर घुसा हुआ देख व्याध मन ही मन चिंता करने लगा कि मैंने यह का क्या कर डाला अहो मम्न श गित कर्मणाम अधर्मा सुमह घोरो भविष्य न संशय अहो अपने कर्म से निंदित हुए मुझ क्रूर के जीवन में यह सबसे भयंकर और महान पाप होगा इसमें संशय नहीं है कर्मि ध्वज दृष्टवा तथा प्रकार कबूतर की वैसी अवस्था देखकर अपने कर्मों की निंदा करते हुए उस व्याध ने अनेक प्रकार की बातें कहकर बहुत मिलाप किया एतिश्री महाभारत शांति पर्वण आपद धर्म परवि कपोतलुद्धक संवादच्वारिक शतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कबूतर और व्याध का संवाद विषयक एक सौ छियालीसवा अध्याय पूरा हुआ